संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व राजस्व यज्ञ के संबंध में विचार वैश्वपारन जी कहते हैं जन्मेजय देवर्षि नारद की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ की चिंता से बेचैन हो गए उन्होंने अपने सभा सदों का सत्कार किया वे स्वयं उनके द्वारा सत्कृत हुए परंतु उनका मन राजसूई के संकल्प में ही मग्न था उन्होंने अपने धर्म का विचार किया और जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे वे किसी का भी पक्ष नहीं करते थे उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाए सारी पृथ्वी में युधिष्ठिर का जय जयकार होने लगा धर्मराज युधिष्ठिर के साधु व्यवहार से प्रजा उन पर पिता के समान विश्वास करने लगी उनके साथ किसी की शत्रुता नहीं थी इसलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे युधिष्ठिर ने सबको अपना लिया भीमसेन सबकी रक्षा में और अर्जुन शत्रुओं के संहार में तत्पर रहते सहदेव धर्मानुसार शासन करते और नकुल स्वभाव से ही सबके सामने झुक जाते उनकी प्रजा में वैर विरोध भय अधर्म बिल्कुल नहीं रहे सभी अपने कर्तव्य में संलग्न थे समय पर वर्षा होती सब सुखी थे उस समय यज्ञ की शक्ति गोरक्षा खेती और व्यापार की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई प्रजा पर कर बाकी नहीं रहता बढ़ाया नहीं जाता वसूली में किसी को सताया नहीं जाता रोग अग्नि या मूर्छा का किसी को भय नहीं था लुटेरे ठग और मुँह लगे प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते देश के सभी सामंत विभिन्न देशों के वैश्यों के साथ आकर धर्मराज की भलाई सेवा करदान और संधि विग्रह आदि में सहयोग देते थे धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्य पर अधिकार कर लेते वहाँ के ब्राह्मण ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करने लगती थी जन्मेजय धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि रासुय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है ठीक वैसे ही जैसे जल के एक छत्र स्वामी वरुण है आप सम्राट होने योग्य हैं राजु यज्ञ करने का यही अवसर भी है जो बलवान है वही उस यज्ञ का अधिकारी है इसलिए आप अवश्य वह यज्ञ कीजिए इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज ने अपने भाई ऋत्विज धौम्य एवं श्रीकृष्ण द्वेपायन व्यास आदि से परामर्श किया सभी लोगों ने यही परामर्श दिया कि आप राजस्वी महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके कल्याण के लिए स्वयं मन ही मन विचार किया बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी शक्ति साधन देश काल आय और व्यय पर भली भांति विचार करके तब कुछ निश्चय करे ऐसा करने से विपत्ति की संभावना नहीं रहती केवल मेरे निश्चय से ही तो यज्ञ नहीं हो सकता यह समझ ही यज्ञ का प्रयत्न करना चाहिए इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चय पर पहुँचे कि भक्त भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं वे जगत के समस्त लोगों और लोगों से श्रेष्ठ हैं उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है उनकी शक्ति बेजोड़ है उन्होंने अजन्मा होने पर भी जगत का कल्याण करने के लिए लीला से ही जन्म ग्रहण किया है वे सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते हैं बड़े से बड़ा भार भी उनके लिए बहुत ही हल्का है ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय किया अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े आदर से दूध भेजा दूध शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचा भगवान श्री कृष्ण ने दूध से बातचीत करके यही निश्चय किया कि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिए उन्होंने उसी समय इंद्रसेन सेन दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा कर दी भगवान श्री कृष्ण वहाँ शीघ्र ही पहुंचना चाहते थे इसलिए शीघ्र रथ पर सवार होकर अनेक देशों को पार करते हुए वे इंद्रप्रस्थ में धर्मराज के पास जा पहुँचे फुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेन ने पिता के समान उनका सत्कार किया तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से अपनी बुआ कुंती से मिले वे अपने प्रेमी मित्र एवं संबंधियों के साथ बड़े आनंद से रहने लगे अर्जुन सहदेव एवं नकुल गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करने लगे एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर चुके और उन्हें अवकाश मिला तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया धर्मराज ने कहा श्री कृष्ण मैं यज्ञ करना चाहता हूँ परंतु आप तो जानते ही हैं कि यज्ञ केवल चाहने भर से ही नहीं होता जो सब कुछ कर सकता है जिसकी सर्वत्र पूजा होती है जो सर्वेश्वर होता है वही यज्ञ कर सकता है मेरे मित्र एक स्वर से कहते हैं कि तुम रास्तुयज्ञ अवश्य करो परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही होगी बहुत से लोग प्रेम संबंध के कारण और कुछ लोग स्वार्थ के कारण मेरी त्रुटियों को न बतलाकर मुझसे मीठी मीठी बातें ही करते रहते हैं कुछ लोग तो अपनी भलाई के काम को ही मेरी भलाई का भी काम समझ बैठते हैं इस प्रकार लोग तरह तरह की बातें करते हैं परंतु आप स्वार्थ से परे हैं आप में राग और द्वेष का लेस भी नहीं है मैं राजसुयज्ञ कर सकता हूँ या नहीं यह बात आप ही ठीक ठीक बतला सकते हैं